पत्रावली वाली 280 हेल बहनों को लिखित लंदन 7 जुलाई अठारह सौ छियानवे प्रिय बच्चियों यहाँ कार्य में आश्चर्यजनक प्रगति हुई भारत का एक सन्यासी यहां मेरे साथ था जिसे मैंने अमेरिका भेज दिया भारत से एक और सन्यासी बुला भेजा है कार्य का समय समाप्त हो गया है इसलिए कक्षाओं के लगने तथा रविवार्षिक व्याख्यानों का कार्य भी आगामी सोलह तारीख से बंद हो जाएगा उन्नीस तारीख को मैं करीब एक महीने के लिए शांतिपूर्ण आवास तथा विश्राम के निमित्त स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर चला जाऊंगा और आगामी शरद ऋतु में लंदन वापस आकर फिर कार्य आरंभ करूंगा यहां का कार्य बड़ा संतोषजनक रहा है यहां लोगों में दिलचस्पी पैदा कर मैं भारत के लिए उसकी अपेक्षा सचमुच कहीं अधिक कार्य कर रहा हूँ जो भारत में रहकर करता माँ मुझको लिखा है कि यदि तुम लोग अपना मकान किराए पर उठा दो तो तुम लोगों को साथ लेकर मिस भ्रमण करने में उन्हें प्रसन्नता होगी मैं तीन अंग्रेज मित्रों के साथ स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर जा रहा हूं। बाद में शीत ऋतु के अंत के करीब कुछ अंग्रेज मित्रों के साथ भारत जाने की मुझे आशा है ये लोग वहाँ मेरे मठ में रहने वाले हैं जिसके निर्माण की अभी तो कोई केवल कल्पना भर है हिमालय पर्वत के अंचल में किसी जगह उनके निर्माण का उद्योग किया जा रहा है तुम लोग कहाँ पर हो ग्रीष्म ऋतु का पूरा जोर है यहाँ तक कि लंदन में भी बड़ी गर्मी पड़ रही है कृपया श्रीमती एडम्स श्रीमती कोंगोर और शिकागो के अन्य सभी मित्रों के प्रति मेरा हार्दिक प्रेम ज्ञापित करना तुम्हारा ससनेह भाई विवेकानंद 281. श्रीमती ओली बुल को लिखित सेंट जॉर्जेंस रोड लंदन 8 जुलाई अट्ठारह तो प्रिय श्रीमती बुल अंग्रेज जाति अत्यंत उदार है उस दिन करीब तीन मिनट के अंदर ही आगामी शरण में कार्य संचालनार्थ नवीन मकान के लिए मेरी कक्षा से 150 डॉलर पाउंड का चंदा मिला यदि माँगा जाता तो तत्काल ही वे 500 सौ पौन प्रदान करने के में किंच मात्र भी नहीं हिचकते किंतु हम लोग धीरे धीरे कार्य करना चाहते हैं एक साथ जल्दी अधिक खर्च करने का कोई अभिप्राय हमारा नहीं है यहाँ पर इस कार्य का संचालन करने के लिए हमें अनेक व्यक्ति प्राप्त होंगे एवं वे लोग त्याग की भावना से भी कुछ कुछ परिचित हैं अंग्रेज़ों के चरित्र की गहराई का पता यही मिलता है शुभाकंक्षी विवेकानंद दो डॉक्टर नजविंदा राव को लिखित इंग्लैंड 14 जुलाई अठारह सौ छियानवे प्रिय नजविंदा राव प्रबुद्ध भारत की प्रतियां मिली तथा उनका कक्षा में वितरण भी कर दिया गया है यह अत्यंत संतोषजनक है इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में इसकी बहुत बिक्री होगी कुछ ग्राहक तो अमेरिका में ही बन जाने की आशा है अमेरिका में इसका विज्ञापन देने की व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी है एवं गुड ईयर ने उसे कार्य में भी परिणित कर दिया है किंतु यहाँ इंग्लैंड में कार्य अपेक्षाकृत कुछ धीरे धीरे अग्रसर होगा यहाँ पर बड़ी मुश्किल यह है कि सब कोई अपना अपना पत्र निकालना चाहते हैं ऐसा ठीक भी है क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति असली अंग्रेज़ों की तरह अच्छे अंग्रेजी कभी नहीं लिख सकता तथा अच्छी अंग्रेजी में लिखने से विचारों का सुदूर तक जितना विस्तार हो सकेगा उतना हिंदी अंग्रेजी के द्वारा नहीं साथ ही विदेशी भाषा में लेख लिखने की अपेक्षा कहानी लिखना और भी कठिन है मैं आपके लिए यहाँ ग्राहक बनाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं किंतु आप विदेशी सहायता पर कतई निर्भर न रहें व्यक्ति की तरह जाति को भी अपनी सहायता आप ही करनी चाहिए यही यथार्थ स्वदेश प्रेम है यदि कोई जाति ऐसा करने में असमर्थ हो तो यह कहना पड़ेगा कि उसका अभी समय नहीं आया उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मद्रास से ही यह नवीन आलोक भारत के चारों ओर फैलना चाहिए इसी उद्देश्य को लेकर आपको कार्य क्षेत्र में अग्रसर होना पड़ेगा एक बात पर मुझे अपना मत व्यक्त करना है वह यह कि पत्र का मुख्य पृष्ठ एकदम गंवारू देखने में नितांत रद्दी तथा भद्दा है यदि संभव हो तो उसे बदल दें इसे भाव व्यंजक तथा साथ ही सरल बनाएँ इसमें मानव चित्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए वटवृक्ष कतई प्रबुद्ध होने का चिन्ह नहीं है और न पहाड़ न संत ही यूरोपीय दंपत्ति भी नहीं कमल ही पुनरुत्थान का प्रतीक है ललित कला में हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं खासकर चित्रकला में उदाहरण स्वरूप वन में वसंत के पुनरागमन का एक छोटा सा दृश्य बनाइए नव तथा कलिकाएँ प्रस्फुटित हो रही हो धीरे धीरे आगे बढ़िए सैकड़ों भाव हैं जिन्हें प्रकाश में लाया जा सकता है मैंने राजयोग के लिए जो प्रतीक बनाया था उसे देखिए लॉन्ग मैन ग्रीन एंड कंपनी ने यह पुस्तक प्रकाशित की है आपको यह बंबई में मिल सकती है राजयोग पर न्यूयॉर्क में जो व्याख्यान दिए थे वही इसमें है आगामी रविवार को मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ और शरतकाल में इंग्लैंड वापस आकर पुनः कार्य प्रारंभ करूँगा यदि संभव हो सका तो स्विट्जरलैंड से मैं धारावाहिक रूप से आपको कुछ लेख भेजूंगा आपको मालूम ही होगा कि मेरे लिए विश्राम अत्यंत आवश्यक हो उठा है शुभाकांक्षी विवेकानंद श्री दो श्री ईटी स्टडी को लिखित ग्रैंड होटल वेले स्विट्जरलैंड प्री स्टडी मैं थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा हूँ उपवास बहुत कर रहा हूँ तथा साधना उससे भी अधिक कर रहा हूँ वनों में भ्रमण करना अत्यंत आनंददायक है हमारे रहने का स्थान तीन विशाल हिमनदों के नीचे है तथा प्राकृतिक दृश्य भी अत्यंत मनमोहक है एक बात है कि स्विट्जरलैंड की झील में आर्यों के आदि निवास स्थान संबंधी मेरे मन में जो कुछ की जो कुछ की थोड़ा सा संदेह था, संदे था वह एकदम निर्मूल हो चुका है तातार जाति के माथे से लंबी चोटी हटा देने पर जो दशा होती है स्विट्ज़रलैंड के निवासी ठीक उसी प्रकार के हैं शुभाकांक्षी विवेकानंद दो सौ श्रीमती ओली बुल को लिखित साइंस ग्रैंड स्विट्जरलैंड 25 जुलाई अठारह प्रिय श्रीमती बुल कम से कम दो मास के लिए मैं जगत को एकदम भूल जाना चाहता हूं और कठोर साधना करना चाहता हूँ यही मेरा विश्राम है पहाड़ों तथा बर्फ के दृश्य से मेरे हृदय में एक अपूर्व शांति सी छा जाती है यहाँ पर मुझे जैसी अच्छी नींद आ रही है दीर्घ काल तक मुझे वैसी नींद नहीं आई सभी मित्रों को मेरा प्यार शुभाकांक्षी विवेकानंद दो स्वामी कृपानंद को लिखित स्विट्जरलैंड अगस्त अठारह प्रिय कृपानंद तुम पवित्र तथा सर्वोपरि निष्ठावान बनो एक मुहूर्त के लिए भी भगवान के प्रति अपनी आस्था न खो इसी से तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा जो कुछ सत्य है वही चिरस्थायी बनेगा किंतु जो सत्य नहीं है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता आधुनिक समय में तीव्र गति से प्रत्येक वस्तु की खोज की जाती है इस समय हमारा जन्म होने के कारण हमें बहुत कुछ सुविधा प्राप्त हुई है और लोग चाहे कुछ भी क्यों न सोचे तुम कभी अपनी पवित्रता नैतिकता तथा भगवत प्रीति के आदर्श को छोटा न करना सभी प्रकार की गुप्त संस्थाओं से सावधान रहना इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखना भगवत प्रेमियों को किसी इंद्रजाल से नहीं डरना चाहिए स्वर्ग तथा मर्त लोक में सर्वत्र केवल पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्यतम शक्ति है सत्य जयते नानृतम सत्य न पंथा वितयान सत्य की ही जय होती है मिथ्या की नहीं सत्य के ही मध्य होकर देवजान मार्ग अग्रसर हुआ है कोई तुम्हारा सहगामी बना या ना बना इस विषय को लेकर माता पति करने की आवश्यकता नहीं है केवल प्रभु का हाथ पकड़ने में भूल ना होनी चाहिए बस इतना ही पर्याप्त है कल मैं मांटी रोसा हिमनद के किनारे गया था तथा चिरकालिक हिम के प्राय मध्य में उत्सव उत्पन्न कुछ एक सदाचार फूल तोड़ लाया था उनमें से एक इस पत्र के अंदर रखकर तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ आशा है कि इस पार्थिव जीवन के समस्त हिम तथा बर्फ के बीच में तुम भी उसी प्रकार के आध्यात्मिक दृढ़ता प्राप्त करोगे तुम्हारा स्वप्न अति सुंदर है स्वप्न में हमें अपने एक ऐसे मानसिक स्तर का परिचय मिलता है जिसकी अनुभूति जागृत दशा में नहीं होती और कल्पना चाहे कितनी ही ख्याली क्यों न हो अज्ञात आध्यात्मिक सत्य सदा कल्पना के पीछे रहते हैं साहस से काम लो मानव जाति के कल्याण के लिए हम यथासाध्य प्रयास करेंगे शेष सब प्रभु पर निर्भर है अधीर न बनो उतावली न करो धैर्यपूर्ण एक तथा शांतिपूर्ण कर्म के द्वारा ही सफलता मिलती है प्रभु सर्वोपरि है बस हम अवश्य सफल होंगे सफलता अवश्य मिलेगी उसका नाम धन्य है अमेरिका में कोई आश्रम नहीं है यदि एक आश्रम होता तो क्या ही सुंदर होता उससे मुझे न जाने कितना आनंद मिलता और उसके द्वारा इस देश का न जाने कितना कल्याण होता शुभाकंक्षी विवेकानंद दो सौ छियासी श्री लाला बद्री शाह को लिखित द्वारा ई टी स्टडी हाई व्यू कैरसम रीडिंग लंदन पाँच अगस्त अठारह सौ छियानवे प्रिय शाहजी आपके सहृदय अभिनंदन के लिए धन्यवाद आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ यदि लिखने का कष्ट करें तो इस कृपा के लिए मैं विशेष सहान अनुग्रहित होंगे मैं एक मठ स्थापित करना चाहता हूँ मेरी इच्छा है कि वह अल्मोड़ा में या अच्छा हो एक मठ स्थापित उसके समीप किसी स्थान में हो मैंने सुना है कि श्री रेमसे नामक कोई सज्जन अल्मोड़ा के समीप एक बंगले में रहते थे उस बंगले के चारों ओर एक बगीचा था क्या वह बंगला खरीदा जा सकता है उसका मूल्य क्या होगा यदि खरीदना संभव न हो तो किराए पर मिल सकता है या नहीं क्या आप अल्मोड़ा के समीप किसी ऐसे उपयुक्त स्थान को जानते हैं जहां बगीचे आदि के साथ मैं अपना मठ बना सकूं? बगीचे का होना नितांत आवश्यक है मैं चाहता हूँ कि अलग एक छोटी सी पहाड़ी मिल जाए तो अच्छा हो आशा है कि पत्र का उत्तर शीघ्र प्राप्त होगा आप एवं अल्मोड़ा के अन्य मित्रों को मेरी मेरा आशीर्वाद तथा प्रेम दो विवेकानंद सतासी श्री ई स्टडी को लिखित प्रिय स्टडी स्विट्जरलैंड 5 अगस्त अठारह आज सुबह प्रोफेसर मैक्स मूलर का एक पत्र मिला उससे पता चला कि श्री रामकृष्ण परमहंस संबंधी उनका लेख दाइनटीन्थ सेंचुरी पत्रिका के अगस्त अंक में प्रकाशित हुआ है क्या तुमने उसे पढ़ा है उन्होंने इस लेख के बारे में मेरा अभिमत मांगा है अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है अतः उन्हें कुछ भी नहीं लिख सका यदि तुम्हें वह प्रति प्राप्त हुई हो तो कृपया मुझे भेज देना ब्रह्मवादिन की भी यदि कोई प्रति आई हो तो उसे भी भेजना मैक्स मैक्समूलर महोदय हमारी योजनाओं से परिचित होना चाहते हैं तथा पत्रिकाओं से भी उन्होंने अधिकाधिक सहायता प्रदान करने का वचन दिया है तथा श्री रामकृष्ण परमहंस पर एक पुस्तक लिखने को भी प्रस्तुत हैं मैं समझता हूँ कि पत्रिकादि के विषय में उनके साथ तुम्हारा सीधा पत्र व्यवहार होना ही उचित है दि नाइन्टीन सेंचुरी पढ़ने के बाद उनके पत्र का जवाब लिखकर जब मैं तुमको उनका पत्र भेज दूँगा तब तुम देखोगे कि वे हमारे प्रयास पर कितने प्रसन्न हैं तथा यथासाध्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं पुनः आशा है कि तुम पत्रिका को बड़े आकार की करने के प्रश्न पर भलीभांति विचार करोगे अमेरिका से कुछ धनराशि एकत्र करने की व्यवस्था हो सकती है एवं साथ ही पत्रिका अपने लोगों के हाथों ही रखी जा सकती है इस बारे में तुम्हारी तथा मैक्स मुलर महोदय की निश्चित योजना से अवगत होने के बाद मैं अमेरिका पत्र लिखना चाहता हूँ शैवित व्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया के अनवार्य थे जिस वृक्ष में फल एवं छाया हो उसी का आश्रय लेना चाहिए कदाचित फल न भी मिले फिर भी उसकी छाया से तो कोई भी वंचित नहीं रह सकता अतः मूल बात यह है कि महान कार्य को इसी भावना से प्रारंभ करना चाहिए शुभाकांक्षी विवेकानंद